महाभारत आश्रम वार्षिक पर्व चतुर्थो चतुर्थोध्याय जी के समझाने से युधिष्ठिर का धृतराष्ट्र को वन में जाने के लिए अनुमति देना व्यासुवाच युधिष्ठि महाबाहो यथा कुंदन धृतराष्ट्रो महातेजा तत्कुर स्वा विचारयन व्यास जी बोले महाबाहू युधिष्ठि गुरुकुल को आनंदित करने वाले महातेजस्वी धित्राष्ट्र जो कुछ कह रहे हैं उसे बिना विचारे पूरा करो अयम हिवृद्धो नृपति पुत्रो विशेषतः ने कृत्थम चिरतरम सहेदिमतिरम अब ये राजा बूढ़े गए हैं विशेषतः इनके सभी पुत्र नष्ट हो चुके हैं मेरा ऐसा विश्वास है कि गधारी च महाभागा प्राजा करुण वेद नि पुत्र शोक महाराज धैर्य महाराज महाभागा गांधारी परम विदुषी और करुणा का अहमप्येत तां ब्रवीबी कुर में वचह अणुता महावृथेह मरीशति मैं मैं भी तुमसे यही कहता हूँ तुम मेरी बात मानो राजा धृतराष्ट्र को तुम्हारी ओर से वन भी जाने की अनुमति मिलनी ही चाहिए नहीं तो यहां रहने से इनकी व्यर्थ मृत्यु होगी राजीण पुराणागति नृप राजीण ही सर्व अन्ते वन मुश्रय तुम उन्हें अवसर दो जैसे नरेश प्राचीन राजस्वों के पथ का अनुसरण कर सके समस्त राजस्वों ने जीवन के अंतिम भाग में वन का ही आश्रय लिया है वह संपायण वाच इत्युक्त इत सतथा राजासेना प्रतिवाच महातेज धर्मराजो महामुनि वैशम पान जी कहते हैं जन्मे जय अद्भ्भुत कर्माभ्यास जी के ऐसा कहने पर महातेजस्वी धर्मराजि ने उन महामुनि को इस प्रकार उत्तर दिया भगवान एवं नो मान्यो भगवान एव नो गुरु भगवान से राज्य कुलजनम भगवान आप ही हम लोगों के माननी और आप ही हमारे गुरु हैं इस राज्य और पुर के परम आधार भी आप ही हैं अहम तो पुत्रो भगवन पिता राजा गुरु चमे च पिता पुत्रो भगवती धर्मतः भगवन राजा धित्राठ हमारे पिता और गुरु हैं धर्मतः पुत्र ही पिता की आज्ञा के अधीन होता है वही पिता को आज्ञा कैसे दे वह पिता को आज्ञा कैसे दे सकता है वे सम्पावाच इतक्त सततम प्राह व्यासो वेद विदर युधिष्ठिर महातेजा पुनरव महाकवि वै सम्पा जी कहते हैं जन्मे जय वेदेता में श्रेष्ठ महातेजस्वी महाज्ञानी व्यास जी ने युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर उन्हें समझाते हुए पुनः इस प्रकार कहा एवेतन महाबाहु यथावद भारत राजायादता प्रमाणे परमे स्थित महाबाहू भरत नंदन तुम जैसा कहते हो वैसा ही ठीक है तथापि राजा धृतराष्ट्र बूढ़े हो गए हैं और अंतिम अवस्था में स्थित है सोय वयाभ्यनुात हृत्या करो तो स्वामिप्राय मा से विघ्न करो भव अत अब ये भोपाल मेरी और तुम्हारी अनुमति लेकर तपस्या के द्वारा अपना मनोरथ सिद्ध करें इनके शुभ कार्य में विघ्न न डालो ऐस ए व परो धर्मो राजर्षिना जधिष्ठ राजस्वों का यही परम धर्म है कि युद्ध में अथवा वन में उनके शास्त्रोक्त विधिपूर्वक मृत्यु हो पिता तो तब राजेन्द्र पाण्डुना पृथ्वीक्षिता शिष्यवृत्तेन गुरुवत् पर्युपासी राजेंद्र तुम्हारे पिता राजा पाण्डु ने भी धृतराष्ट्र को गुरु के समान मान कर शिष्य भाव से इनकी सेवा की थी क्रतुभे दक्षिणावद्धि रत्न पर्वत शोभित मह्भेरष्टम गौर भुक्ता प्रजाश्च परिपालिता इन्होंने रत्न में पर्वतों से सुशोभित और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए हैं पृथ्वी का राज्य भोगा है और प्रजा का भली भांति पालन किया है पुत्र संस्थम च विपुम राज्य विप्रोषितयि त्रयोदश समुक्त दत्तम च विविधम वसु जब तुम वन में चले गए थे उन दिनों तेरह वर्षों तक अपने पुत्र के अधीन रहने वाले विशाल राज्य का इन्होंने उपभोग किया और नाना प्रकार के धन दिए हैं तयाचा नरभ्याभ्र गुरुशुश्रू आराधिता सात्य न गाधारी चशस्वी निष्पाप निर्वयाग्र सेवको सहित तुमने भी गुरु सेवा के भाव से इनकी तथा यशस्विनी गांधारी देवी की आराधना की है अनुजानी ही पितरम समय से तपो विधौ न अतः तुम अपने पिता को वन बे जाने की अनुमति दे दो क्योंकि अब इनके तप करने का समय आया है युदिष्ठिर इनके मन में तुम्हारे ऊपर भी रोष नहीं है वह सम्पाणवाच एक वचनम अनुमान्य च पार्थिव तथा स्वीति चेन उक्ता कौन तेज नौगनम वैश्पाण जी कहते हैं राजन यो कहकर महर्षि व्यास ने राजा युधिष्ठिर को राजी कर लिया और बहुत अच्छा कहकर जब युधिष्ठिर ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तब वे मन में अपने आश्रम पर चले गए गते भगवती व्यासे राजा पांडुस तस्था प्रोवाह पितरम वृद्धम मंदम मंदम भगवान व्यास के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने अपने बूढ़े ताओ धित्राष्ट्र से नम्रतापूर्वक धीरे धीरे कहा यदाह भगवान व्यासो यच्चाव मत यहाँ च महे श्वास कृपो विदुर एवं च युजुस्तु संजय सेकर्ता हम अंजसा सर्विमान कुलश्य ही हितैशिन्न पिताजी भगवान व्यास ने जो आज्ञा दी है और आपने जो कुछ करने का निश्चय किया है तथा महान धनुर्धर कृपाचार्य विदुर् युजस्व और संजय जैसा कहेंगे निसंदेह मैं वैसा ही करूँगा क्योंकि ये सब लोग इस कुल के हितैषी होने के कारण मेरे लिए माननी है इदम तू याचे निपते तामह शिशानत क्रेताम ताबदा हम तथा प्रति किन्तु नरेश्वर इस्मय आपके चरणो में मस्तक झुकाकर मह प्रर्थना कर्ता हि पले भोजन करीय फ़र् आश्रम को जगा इत श्री महाभारते आश्रमवासिके परमणि आश्रमवास प्रमढि व्यासाननुज्ञायां चतुर्थोऽध्यायः इस् प्रकारी महाभारत आश्रमवासि पर्वे अन्तर्गत आश्रमवास पर्व में आश्रम व्यासजी की आज्ञा विषयक अध्याय पूरा हुआ